भुवनेश्वरी भुवनेश्वरी को आदिशक्ति और मूल प्रकृति भी कहा गया है माता भुवनेश्वरी ही सताक्षी और शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध हुई संतान प्राप्ति के लिए इनकी आराधना का विधान है आदिशक्ति भुवनेश्वरी माँ का स्वरूप सौम्य एवं अंग कांति अरुण है भक्तों को अभय एवं सिद्धियाँ प्रदान करना इनका स्वाभाविक गुण है इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज और ऊर्जा प्रकट होने लगती है ऐसा व्यक्ति अच्छे राजनीतिक पद पर आसीन हो सकता है माता का आशीर्वाद मिलने से धन बल और सम्मान की प्राप्ति होती है देवी भुवनेश्वरी या राजराजेश्वरी रात्रि सिद्ध रात्रि विद्या सिद्ध विद्या शिव त्रय्बक